जय जय गुरु रंग गंधर्वधार जी की जय अख चैतन नमट की जय अषमती गुरुपाथ पद्म सिलप भक्ति प्रमोद पूरी गोस्मी गुरु महाराज की जय ओम सस्य सदस्य भक्ति प्रकण केशव महाराज जी की जय ओम सदस्य भक्ति विचार जादव गुस्सा महाराज जी की जय गौरी वेदांत समिति के भूतपूर्व आचार्य मध्य शिक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत वामन गुश्री महाराज जी की जय जय शिला भक्ति विस्तार विष्णु महाराज जी की जय जय वेदांत समिति के वर्तमान आचार्य भक्ति वेदांत पक्ष गुश्री महाराज जी की जय भक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोगपात की जय परमहंसाचार्य श्री गौर किशोरदास की महाराज कीजे जय गौरी जय बौरदेव दासन जी की जय जय विश्वनाथ गोतिभा महाशाय की श्री कृष्णदास को विराज गोस्वामी जी कीजे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त कीजे जय जय रूपनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल गुण सर्वैष्णव प्रभु की जा। जा राय रामानंद सर्वतमोरादि अंतरंग भक्त की जय समानंद्रीराम ठाकुर आदि रूपान जय श्री माया बुद्ध नवदीप धाम किय नवदीप धाम किय जय श्री क्षेत्र मंडल जी जय समग्र जगन्नाथ बल सुभाषिहा समाधि सिद्ध बोल टोटा गोनाथ दाए जाए जी बनाते तो सिरअोपराविभा बिंदावन धाम कियम कुंट राधे कुंट गिरि राजोब नंदकाम जर प्रसना कि नायन स्वरूप स्वरगोन चंद्र स्वर गोविंद कुंडम सिंह हरिदेव जी महाराज जी, महारा जी गोपेशर महादेव उदय शर्मा चकालेश्वर महादेव नंदेशमेश गौर नि वैष्णव जय हरिद्वार खेत्र किए जय जय शंकर भवानी शंकर जय जय हर गौर की जय जय श्री कंकलस्त वेदांत समिति गौरी अमठ की तत्स्व तो तो राधा महादेव गौर की। हरी की पूजनी उपस्थित वैष्णव बिंदु जय सागर महाराज जी पूजनी उपस्थित वैष्णव बिंदु हरिनाम संकीर्तन की जय हरिनाम प्रभु की जय गौर प्रेमानंदे हरि बंदे गुरु पद श्री वंदे गुरुपद्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंदनंदनंद मंदेराधिकरण गोपीजन सयुत बिंद गोपी वन मनोहर वाछाकूश कृपा सिन्दु पतितान पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं नम मूक पंगुंग गिरी यंग वंदे परमाधव बृंदाव तुशदे वै पीया वै केशव क्तिपदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चम दी सरस्वती तो जोदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति भोक्ति प्रमदगोरण्य देय सदाभवीषदू तेस्व शिव भीरच तम शरण्यम भीतातिहम भवदीपूत वंदे महापुरुषते चरण तैक्ता दुस्त सुसी तरजक्ष्यम धर्मीज वचसा जरण्यम माया दईत बधा बद वंदे महापुरश ते चरण यद्लवनखचंदम छटाया विस्फुित कि वधर्शी पूर्णाराग रगर सारूर्ति साराधिकायी कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियातदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 शामज भर जुगोधर मुलौ वंदे जगत प्रिय करुणा करुणाबतारौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नमः गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर्वंद भुक्ति मुक्ति दासी भावानूपेण सदा न गंगा गंगातरंगरमणीयजटा कलाप गौरी नारायणो प्रियमंग मदापारम वसीपुरपती भज विश्वनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रहुपाध जी का एक सिद्धांत सुबह में चर्चा करने का कोशिश किए पूरा नहीं पूरा नहीं हो पाया समय के अभाव के कारण एक श्लोक भी भागवत जी महापुराण से उठाया था उसका भी पूरा व्याख्या हो नहीं पाए जावत लिंगन तो ही आत्मा तबत्कर्मो निबंधन तबद्द विपर्जय क्लेश मैया जोगा शिलपहपा जी ने बताए हैं जहाँ भागवत गीता जी का उपदेश समाप्त तो हो रहा है वहाँ गौरी सिद्धांतों का शुरुआत है इसका पूरा व्याख्या नहीं हो पाया था गीता का सार उपदेश अंतिम अंतिम जो उपदेश फाइनल एडवाइस अंतिम उपदेश गीता का सर्वधर्मान परिच्यजो माम एकम शरणम अहम तम सर्वपापीभ्यो मोक्षयी स्वामी माँ सुचो सर्वधर्मान परित्यज्यो और माम एकम शरणम बुझो एकांत रूप में मेरा शरण में आओ ये बात फाइनल एडवाइस भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया सर्वधर्म बोलने से लगता है कि बहुत सारे धर्म हैं लेकिन कल आज सुबह चर्चा भी किया था वास्तविक धर्मों जो हैं आत्मधर्मो भागवत धर्मों एक ही है जीव का जब स्वरूप का उद्बोधन हो जाता है जीव का जो वास्तव स्वरूप है वो धीरे धीरे जब परिपूर्ण रूप में उन्मुक्त हो जाते हैं उस समय अनुभव होता है भगवत सेवा छोड़कर हमारा कोई दूसरा काम है नहीं भगवत सेवा ही एक काम तो हमारा काम है सिर्फ प्रोपा बोलते हैं हरि कथा सुनने का हमारा पास टाइम नहीं है समय नहीं है हमारा बहुत सारे काम हैं ये जो कथा है प्रोपा जी ने बोलते हैं इसको ही बुलाया था माया का कथा यही माया है जो हमारा बहुत काम है भगवान का कथा कीर्तन छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है मुक्त होने का यहाँ तक कि सारे सेवा जो है जितना सारे सेवा है चौसठी प्रकार का भक्ति का अंग है रसामृत सिंधु में बताया गया उनमें से भी छाटकर नौ विधा भक्ति का बारे में चर्चा किया गया प्रहलाद महाराज जी भी बताए श्रीमद भागवत जी महाप्राण में स्वनम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम इत्यादि सब बताए ये सारे जो भक्त अंग है सारे संकीर्तन का अधीन है नाम संकीर्तन के सहारा लिए बिना कोई भी सेवा अधूरा रह जाता सेवा नहीं बन पाता सेवा तब होता है जब नाम संकीर्तन का सहारे में सेवा चलता है जो भी है गौड़ी मठ या गौड़ संप्रदाय में प्रवेश का जो एंट्रेंस है घुसने का जो जा जाएगा है इस वेरी नैरो गौड़ी सम्प्रदाय में विशेष करके और प्रिसाइसली हम बोलने जाए तो बोले गौरी मठ में सारस्वत गौरव मठ में ये प्रवेश का जो दार है बहुत एकदम संकीर्ण है घुसने का पथ लेकिन अंदर में अगर घुसे उसके बाद उधर अनंत संपत्ति इसे गीता का जो उपदेश जहाँ हैं जो सर्वधर्मान परित जमा एकम शरणम भ इसे हमारा गौड़ी भजन का शुरुआत होता है शिला सच्चिदानंद शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसी को ही लिखा है सिखाए शरणागति भक्ते रो प्राण भक्ति या भक्तों का जो प्राण है भक्ति का शुरुआत भक्ति जिसको आश्रय लेकर रहता है वो भक्त होता है वो भक्तों का प्राण होता है शरणागति सिखाए शरणागति फिर प्राण ये छोड़कर कुछ नहीं होता भागवत गीता जी का शुरुआत में जो श्लोक हमने बताए थे भागवत जी से जावत लिंगन नितो ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम तमाम दुनिया जन्म कर्म का बंधन में बंधे हुए है इससे कोई छुटकारा नहीं है क्यों बोले आपका जो उपाधिक शरीर कारण शरीर लिंग शरीर का स्वाद जिसको ओहिमान शरीर बोला जाता है इसके स्वाद जीवात्मा ऐसा अवस्था में पहुंच गया कि ये अभिमान को ही अपनापन जो भाव है ये समझ के बंधन खोद स्वीकार किए हैं भगवान गीता में बताएं कि देखो हम हमारा अंदर में इच्छा ही नहीं है किसी को पाप में और पुण्य में लगाए हम किसी का पाप पुण्य नहीं ग्रोहण करते भगवान बोला क्लियरली नादत् कस्यचि पापम न चृतिम विभुम अज्ञान अवृतम ज्ञानम ते न मूझंत ये सब जितना सारे जीव जगत हैं क्यों महित होते हैं क्यों इतना महित होते हैं माया के द्वारा इसका उत्तर भगवान बोल रहे जो हम किसी का नादत्त कसचित पापम न चुकृतिम विभुम आम पाप पुण्य सुकृति इसके बारे में हमारा कोई ये नहीं हम किसी किसी को कुछ नहीं करते अज्ञान में बंधे हुए हैं अज्ञान में डूबे हुए हैं इसीलिए अज्ञानेनो आवृतम ज्ञानम जीव का अंदर में जीव का जो अंतकरण है इसमें सतसिद्ध ज्ञान विराजमान है जीव का जो अंतकरण है इसमें सत सिद्ध ज्ञान विराजमान है लेकिन मिलता नहीं छुपे हुए हैं इसलिए बोले अज्ञाने आवृतम ज्ञान यह ज्ञान अज्ञान के द्वारा अविद्वा के द्वारा आवृत रहने के कारण अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेनो मुझंती जनतव केनो नो मुझंती जनतव ये सब जीव जगत क्यों इतना मोहित होते हैं पागल होते हैं भले इसका कारण है अज्ञान अवृत्तम ज्ञान हो यह अज्ञान को हटाने के लिए सुबह में भी चर्चा किया था बहुत सारे रास्ता भगवान ने दे दिया है साधु गुरु वैष्णव का सानिधि में तीन कंडीशन बताए थे सुबह में प्रणिपात परिवेश सेवा इसके द्वारा ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का बाद उसका जो मरने का जो डर है वो भग जाता है अमृतो प्राप्त होता है अमृतो प्राप्त होता है और कर्मों का निबंधन क्लेश विपर्जय जितना सारे संगठित होते हैं जिंदगी में और माया पीछा नहीं छोड़ता ये जन्म दूसरा जन्म तीसरा जन्म अनंत जन्म माया पीछे भागता है उसका उसको पकड़ के रखता है माया जोगानुवर्तते माया का साथ जो योग उसको छिन्न करना संभव नहीं भागवत में वो जो चौमासा शुरू हुआ है अभी वेद स्तुति है जय जय जाम सीभि गुना तमसी जद आत्मना समस्त सामा भग भले जय जय जोही अजाम भगवान को वेद स्तुति में बताते हैं जय जय जोही अजाम अजारूपी जो माया हे भगवान उसको काट दो काट के फेंक दो नहीं तो हम लोग निस्तार नहीं हैं मम माया दुरस्तया भगवान बताए मामे में जे प्रपदंते माया मेतम तरंत भगवान का माया को हमने जीत लिया जो बोलता है उससे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है भगवान का जो माया है उसको जय करना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल संभव नहीं एक ही रास्ता है भगवान का शरण में जाए तो ये माया का पर्दा पूरा हट लेकिन भगवान का चरण में डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता नहीं है शास्त्रों में गुरु वैष्णव का माध्यम ही जाना पड़ता है भगवान का पास डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता नहीं माया जोगानुवर्तते तब तक माया जोग छूटेगा नहीं जब तक ये जीवात्मा लिंगान लिंगान्वितो रहेगा वो उपाधि जब सारे उपाधि गिर जाएगा पर्दा हट जाएगा तो साफा दिखाई पड़ेगा जो महाराज हमारा परिचय कुछ नहीं है हमारा एक ही परिचय है हम कृष्ण का नित्य दास है भगवान का सेवक है सुबह में चर्चा किया था गीता उपनिषद उपनिषद वेदांतो भाषो वेदांतो और आपका से गीता उपनिषद तीनों को शास्त्र में बताया गया प्रोस्थानोत्तरो प्रस्थानोत्तरो माने प्रस्थान जिसके सहारे में आप ए जड़ जगत का जब बंधन छूटा आप सही जगह पर भगवान का धाम पर पहुँच जाओगे इसलिए प्रोस्थानोत्तरोयी होता है त्रोई माने तीन ये तीन प्रस्थान की व्यवस्था किए हैं भगवान भागवत गीता में 700 सौ श्लोक हमारा सामने है भागवत गीता भागवदगीता भागवत गीता के 700 सौ श्लोक इसमें सुबह में थोड़ा हमारा तबीयत भी ठीक नहीं था चर्चा नहीं हो पाया ठीक से इसमें एक श्लोक जो है आपका अंधदित्य राष्ट्र जी महाराज का है और आपका 84 फोर चौरासी श्लोक है अर्जुन का 41 श्लोक है संजय का बाकी पाँच 574 फाइव सौ चौहत्तर श्लोक है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कुल मिलाकर सातों श्लोक होता है सात में एक ही श्लोक पहला श्लोक जो शुरुआत है और धित्राष्ट्र जी महाराज का इकतालीस श्लोक संजय का जो अमत्व है वो आपका हस्तिनापुर जो कौरवगण है उसका वो राजधानी अमत्व है और चौरासी श्लोक जो है अर्जुन स्वयं प्रश्न किए है दफे दफे एक एक बार और बाकी जो आपका 574 सौ श्लोक है 574 सेवेंटी इसका सारे भगवान श्री कृष्ण का जाया जा स्वयं पद्मनाभ अर्थात भगवान श्री कृष्ण का मुखार से निकाला हुआ है सुबह में ये बता था कि सृष्टि का बाद ब्रह्मा जी ने देखे हैं तीन स्वभाव का आदमी तैयारी हुआ है सृष्टि का अंदर एक है देवता दूसरा है मानव और तीसरा है असुर इसमें विचार है ये विष्णु भक्त विष्णु विष्णु भक, भक्त भवे दैव असुरस्तद विपर्जय विष्णु भक्त जो है ये दैव भाव संपन्न हो अर्थात देवभाव संपन्न होता है आसुरोस्तद विपर्जय असुर होता है उसका ठीक विपरीत विष्णु का ऊपर विद्वेष करता है वैष्णव विष्णु वैष्णव का ऊपर ये शास्त्रों का वचन है जब ब्रह्मा जी ने देखे देवता लोग देवता देवभाव संपन्नों और अशुरभाव सम्पन्नों और बीच में है मानव जाति ये तीनों ब्रह्मा जी का सामने आए कुछ उपदेश मांगा तो ब्रह्मा जी ने दो ये शब्द बोला था सुबह में बोला था उसमें देवता लोग दो के द्वारा देवता लोग का अनुभव ठाकुर जी ने उसका अंदर में कराया क्या है वो दमन कि देवजनी ये भोगजनी है इसमें तरह तरह का सुविधाएं रहते हैं देवता लोगों को जितना सारे सुविधा रहते हैं देवता लोग खोद पंचम स्कंद में बताएं कि हम लोगों को भजन करना संभव नहीं है अहोन जनम खील जनम सोवनम ये श्लोक का व्याख्या होगा कर मानव जन्म सबसे उत्तम है इसमें भोग का ज़्यादा प्राचुर्य जो कम है देवता लोगों का बहुत सुविधाएं हैं तरह तरह का सुविधा इसलिए देवता लोगों को दो के द्वारा अर्थ समझाया कि दमन करो अपना इंद्रियों को मन को दमन करो और मानव जाति ये संचय का बड़ा आदर करते हैं जो भी देखते हैं संचय करो इसको द्वान के द्वारा दान दौ के द्वारा ब्रह्मा जी दान बताए और अर्थात तो दान करते रहो दान करते रहो दान करते रहो तो क्या होगा इसमें तुम्हारा अंदर का जो बंधन का जो भाव है वो अलगा हो जाए और असुर लोगों का अंदर भाव है बड़ा कठोर है वो लोगों का अंदर में दया भाव कम है इसलिए ब्रह्मा जी ये दस शब्दों के द्वारा उन लोगों को समझाए दया तीनों समझाए भागवत जी महापुराण में बहुत सारे तत्व है और ये सारे भागवत गीता जो है ये सिलोहोपा जी का सिद्धांत तो है ये पक्का सिद्धांत तो, जे जब आपका शरणागति सिद्ध हो जाए तो भागवत धर्म में वास्तव अधिकार होगा भागवत धर्म में तब अधिकार होता है वास्तव दीक्षा का जो विधान है गुरुकरण इसमें भी यही बात बताया दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम और उपनिषद में भी भागवत भागवत जी महापुराण में बताया भागवत जी महापुराण में बताया अगर स्कंध में तद्विज्ञाना स गुरु मेवा भी गच्छेत स्वमित पाणी स्रोत ब्रह्मिष्ठम क्या बताया तद विज्ञाना सगुरु में भावी गज्ञाना तत्वस्तु का जो विज्ञान है ये प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना चाहिए भले बताया तद विज्ञाना सगुरु मेभावी ग छेद अभीष्ट पुराण के लिए सदगुरु का पास आपको जाना पड़ेगा तद तो अगर चाहिए तो अगर नहीं चाहिए तो ये दुनिया का रणक आपका अच्छा लग रहा है तो रह जाओ कोई बात नहीं कोई रोक टोक नहीं है रह जाओ इधर अगर छुटकारा चाहिए जाना चाहते हो कि ये दुनिया का क्लेश इसको सारे छोड़कर कर अमृतमय जगत में प्रविष्ट होना चाहो तो सदगुरु का पास जाना ही पड़ेगा दूसरा कोई रास्ता है नहीं तद विज्ञानार्थम सगुरु में भावी गच्छेद गच्छित मतलब विधिलिंगो है विधिलिंगो मतलब इम्पेरेटिव यू मस्ट डू इट अगर ना करे तो क्या होगा बोल ना करे तो पनिशमेंट मिलेगा स्वगुरु में भावी गच्छेद अगर ना ग्रहण करे ना भजन करे तो उसको लिए यू वुड भी बहुत सारे हेवी पनिशमेंट मिलेगा और कैसा कंडीशन है समित प्राणी जो अग्नि प्रज्जवलित है गुरुजी जी का सामने श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन यज्ञाग्नि प्रज्ज्वलित चैतन्य महाप्रभु जी ने किए थे शिवा संगन में शिला प्रोपा जी इसका ही व्याख्या किए मैंने भी बहुत सारे ये सब चर्चा किए पहले श्री चौतर्य महाप्रभु शिवास अंगन में जो संकीर्तन यज्ञाग्नि का प्रज्वलन किए हैं उसी संकीर्तन यज्ञाग्नि में हमारा धर्म है अर्थात गौड़ियों का धर्म है वो संकीर्तन यज्ञ में अपने को आत्मा होती दे जो संकीर्तन योग्य चल रहा है उसमें आत्मा होती दे तभी उसका नाम गौड़ी होगा नहीं तो गौड़ो नाम नहीं ले सकता गौड़ियों संप्रदाय का एक एक डेडिकेटेड सोल साधु अपना जीवन जिंदगी को श्री चैतन्य महापहु का जो संकीर्तन इसमें जीवन जोवन निछावर कर दिया पूरा दे दिया और जो नहीं दे पाया उसको कुछ नहीं मिला अंतिम में इस जगत का थोड़ा प्रतिष्ठा प्रति प्रति उसके बाद खाली हाथ इस जगत से जाना पड़ेगा धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा संकीर्तन जगाग्नि में आत्मा आत्माहुति देने के बाद जी ने बताया और सगुरु मेभाविगत गच्छत समित पानी समित कथा का साधारण तात्पर्य होता है कि जोगगाग्नि में समर्पण करने के लिए जो काष्ठ है काठ वो काष्ठ जो है उसको आहरण करने के लिए बताए समित पानी पाणी, पाणी मैंने हाथ में कुछ जोगाग्नि में देने के लिए आहुति देने के लिए जोग्याग्नि काष्ठ काष्ठ जोगों का आहुति देने वाले जो काष्ट है उसको जरूर संग में ले जाना खाली हद नहीं छाना समित पानी स्रोतियम ब्राह्मणिष्टम स्रोतियम ये शब्दों का बहुत सुंदर माने रखता है वृंदावन में बहुत चर्चा किए ये सब श्लोकों का श्रोतियम ये श्लोक का ऊपर विश्वास ध्यान दे जिस परंपरा में तुम अवस्थित होने के लिए आए हो वो अगर स्रोत पंथा में जुड़ा हुआ नहीं है तो बिल्कुल नहीं आना समझा मेरा बात जिस जायगा अपने को समर्पण करने के लिए आए हो आत्म निवेदन करने के लिए आए हो उसी जायगा अगर आप देखें कि सौतोपंथा से परे हैं सौतोपंथा एक है उससे काट कर दूसरा रास्ता में है तो उसमें नहीं आना उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा स्वमित बनी सौतियम अर्थात पंथा में आस्था रखने वाले जिसका पंथा में आस्था नहीं है अपना मनमानी चलता है उसका पास आने से आपको कुछ नहीं मिलेगा चाहे जितना भी अच्छा प्रवचन करे विद्वान व्यक्ति जो भक्तिमान व्यक्ति वो एक एक जगह से सिद्धांत तो विरोध निकलकर आपको दिखा देगा देखो इतना सुंदर प्रवचन किया इसमें यह सब सिद्धांत तो विरोध है वृंदावन में बड़ा बड़ा वक्ता सब चलता है जब एक एक बात कानों में आता है हाथ हाँ, माथा में हाथ देता हा भगवान पूरा इतना सुंदर कथा उसके बाद बोले आज जो ये सब आज इतना दिन से जो कथा हो रहा अंतिम दिन थोड़ा ये जो कानों में आया हमारा भले महाराज अंतिम दिन में क्या किया जो हरि कथा भगवत कथा वो देवी जी का चरण में समर्पण किया हम बोला हाय भगवान ये तो इतना बड़ा विद्या बृंदावन का जाने माने हैं वाला जितना सारे हरी कथा बोला भागवत कथा बोला वो कथा का सारे देवी जी का चरण में समर्पण तो मेरा कहना है गौड़ी सिद्धांत तो छोड़कर बाहर में किसी भी संप्रदाय में जाओ इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगा परफेक्शन नहीं आएगा गौरीय सिद्धांत तो जो जाने उसी का ही पता है जे भागवत कथा और भगवान अभिन्न है ये गौड़ी सिद्धांत भगवान और भगवान का कथा अभिन्न है भगवान का कथा और भगवान अलग नहीं है तो भगवान और भगवान का कथा अभिन्न अगर है भगवान का कथा को देवी जी का चरण में दे दो अर्थात भगवान का दासी का चरण में दे दो व्हाट इज काम्स इसमें क्या फल निकलता है ये सब सिद्धांत तो विरोध है बहुत सारे सिद्धांत तो विरोध है लेकिन आदमी को पता नहीं चलता बहुत सारे सुनता है सुबह में ये श्लोक का भी सुंदर चर्चा हुआ था प्रथम अध्याय का धितुराष्ट्र का ये जो श्लोक ये सब दोबारा चर्चा नहीं करन, करना है क्योंकि टाइम नहीं है और सुबह में संजय उवाचो संजय को जब धितुराष्ट्र पूछ रहे हैं कि युद्ध क्षेत्रों में जो पांडव और कौरव सब पहुँचे हुए हैं कुरुक्षेत्र में वहाँ वहाँ क्या हो रहा है इसका व्याख्या हो गया और उसके बाद संजय जी बोल रहे हैं कि वहाँ आपका कौरव पांडव का सेना उपस्थित है और सुबह में व्याख्या किया था संजय बोल रहे हैं कि कूटनीतिविद अर्थात अत्यंत कपट प्रकृति जो दुर्योधन है खल दुष्ट दुर्योधन उसका दिमाग में हर वक्त राजनीति चलता है कूटनीति वो सारे सेना वाहिनी का जो व्यवस्था है अरेंजमेंट है अर्थात अंग्रेजी में स्ट्रैटेजी बोलता है युद्धों का स्ट्रैटेजी खेल कूद में भी होता है फुटबॉल में ये स्ट्रैटेजी होता है कैसे सेना को विनाश किया जाए जैसे कि सो दैट आई कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट और विक्ट्री अल्टीमेटली हमारा जय निश्चित है ऐसा विचार करके जो सेनापति हैं अपना विचार करके सेना को व्यवस्थित करते हैं अरेंज करते हैं हम लोग सुने बचपन में एकदम छोटा जनरल मानिक शॉ जब चाइना का चाइना के साथ लड़ाई चल रहा था वो इतना आक्रमण हो रहा है कि इंडिया को जीतने का कोई रास्ता नहीं तो जनरल मानिक ने बोला एक काम करो सब पीछे हट जाओ उसको आने दो पीछे हट जाओ सब पीछे भाग आओ जैसे कि लगेगा डर के मारे भाग रहा है तो चाइना से आया आने के बाद पूरा जब आया उसको घेर लिया चारों ओर से ये स्ट्रैटी है और चाइना का जो सैन्य वाइनी सब एक एक जहर खाके मारा वो जानता है जहर अगर ना खा के मरे तो उसका हाथ तो मर नहीं पड़ेगा और जिंदा भी रहे पिटाई करते करते हमारा देश का जो मसला है सब निकाल लेगा मारते मारते निकाल लेगा ऐसा ऐसा पनिशमेंट होगा तो बोलना ही पड़ेगा आपको सारे उसके उससे अच्छा देश का लिए प्राण को दे दिया ये इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी तो दुरोधन क्या है वो भी बहुत चतुर है खल है राजनीतिविद कुटबुद्ध संपन्न उन्होंने सब देख रहा है पांडवों का सैन्य कैसे व्यवस्थित किया गया तो उसके बाद वो चालाकी करके खुद चल के जबकि युद्ध शुरू होने वाला है वो उसी समय चल के अपना जो टीम का जो आचार्य है सेनापति हैं द्रोणाचार्य जो उनका सामने पहुंचा आ पहुंचा पहुंचा के पहुंच के थोड़ा बहुत बाणी बोला शब्द बोला वो क्या है वो उसका अंदर में बहुत राजनीति है आचार्यों को बोला पाश्विताम पांडुपुत्राणम आचार्यो महातिम चमु चमुम बूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्ये सुबह में इसका थोड़ा व्याख्या किया था उसमें बहुत सुंदर व्याख्या है आचार्यो खुद ही देख रहे हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी खुद उसका आँखें हैं तुम्हारा बताना का तो दरकार नहीं लेकिन दुर्योधन का एक क्या चलाकी है वो तो सब देख रहा है पितामह पितामाश्व हैं सब जो जो हैं तो सामने ही तो है खुद देख रहा है तुम्हारा आने का क्या दरकार है तुम आके खुद सेनापति के सामने कुछ बोलो ले इसी में चलाकी है आचार्यों के सामने आके बोल रहे हैं अर्थात सेनापति के सामने माने दोनों के सामने देखिए देखिए सामने देखिए हाँ पांडू पांडवों का जो सेना का स्ट्रैटेजी आप देखो बड़ा सुंदर ढंग से सजा हुआ है महतिम चमुम सेना का जो दल है टीम है उसको सजा सजाया गया बूढ़म उसका जो बूढ़ो मतलब जो उसका उसका अंदर में गुप्त तो एक तो ये रहता है जिसका अंदर में प्रवेश होने के बाद निकालने का रास्ता नहीं बूढ़म और द्रुपद पुत्रे न तब शिष्य धीमता ये जो सैन्यों का विनाश है आपका पांडुवों का तरफ से पांडवों का जो टीम है उसमें द्रुपदराज के पुत्र जो है दृष्टो दुमनों द्रुपदराज का पुत्रो इसका परिचय आप जानते हो द्रिपदराज जब यज्ञ किए थे पुत्र प्राप्ति करने के लिए उसमें अग्निशे द्रौपदी और हाँ और ये एक मसला है पुराना कहानी है जो द्रुपदराज का साथ ये आचार्यों जो है द्रोणाचार्यों का थड़ा बड़ा लटपटी हो गया था झगड़ा हो गया था बड़ा सम्मान करके पहले रखा था अपना राजधानी में उसको सलाह देने के लिए और अपना बेटे को सैन्यों अस्वस्थ सिखाने के लिए उसको रखा था बड़ा सम्मान का साथ कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ इसके द्वारा दोनों में आपस में इतना घृणा पैदा हो गया एक दूसरे का मुख नहीं देखना चाहता है और धूपवधराज ने ये द्रोणाचार्यों के अपमान करके राजधानी से एकदम बाहर निकाल दिया और जब ऐसा निकल दिया वो तो है ही है उसका तो सम्मान है वो जानता है ना वो उधर से निकल गया और जाने के बाद उधर प्रतिज्ञा करके गया कि हम देख लेंगे करके निकल गए और जब वो हस्तिनापुर में पहुंचे पहुँचे पितामाशो धित्राष्ट्रो सब विचार किए जो बड़ा काम का आदमी है ये अगर हमारा राजधानी में रह जाए तो इसका बड़ा काम का आदमी है इसको पांडव आप कौड़व संप्रदाय का जो बच्चे हैं उनको स्वैन्य उसको अस्तो शिक्षा के टीचर शिक्षक नियोजित किया बड़ा सम्मान के द्वारा बड़ा प्रभाव पतिपत्ति उसको दिया गया ये पुराना जो दुश्मनी है इसको दिल में पैदा करने के जहर घोलने के लिए दुर्जोधन ने धीरे धीरे आके आचार्यों के का सामने उसका जो मन का अंदर में छुपा हुआ है अब उसको थोड़ा गरम कर दे पुराना दुश्मनी याद कर दे तो उसका अंदर में थोड़ा चैलेंजिंग मूड आ जाएगा नहीं तो ये भी हो सकता है कि जब पांडव आप कौरव वाहिनी का जो बच्चे हैं उन लोगों को शिक्षा देने के लिए जो आचार्यों का पद में जो द्रोणाचार्यों को नियोजित किया गया था उसमें स्वाभाविक रूप में पांडुवों का अंदर में जो भक्ति भाव है इसके द्वारा आचार्यों का अंदर में उसका लिए प्यार होना स्वाभाविक है स्वाभाविक गए जिसका अंदर में भक्ति होता है उसका प्रति स्वाभाविक अट्रैक्शन होता है विशेष करके अर्जुन द्रोणाचार्यों का एक नंबर शिष्य था एक नंबर शिष्य था अर्जुन अर्जुन के ऊपर बहुत स्नेहों हैं दुर्योधन ने विचार किया अगर ये युद्ध क्षेत्र में सामने अर्जुन को पांच पांडवों को और कृष्ण को ये सब देखने का बाद द्रोणाचार्यों का अंदर में कोई स्नेहों आ जाए कि हमारे सब बच्चे हैं हमारा हाथ में सीखा हुआ है इसका साथ क्या लड़ाई करे तो युद्ध क्या हो उसका जो दिल का गर्मी भाव वो ठंडा पड़ जाएगा तो हमारा लिए लड़ाई अच्छा नहीं करेगा इसे थोड़ा गर्म कर दो उसको पुराना कहानी याद दिला के उसका अंदर जहर घोल दो कि वो अपने आप गर्म खा जाएगा और लड़ाई शुरू करेगा ऐसे कि हमारा जय निश्चित है ये सिद्धांत तो है बाकी जो चार नंबर का श्लोक है उसमें अत्रो सूरा महेश हाँ तो तो फिर भी अर्जुन का जो शिक्षा है वो बड़ा बड़ाश्चर्य शिक्षा है अत्रो सूरा महेशवासा भीमार्जुनो समायुधी जुजुधानो विराट द्रुप महारथो धृष्टकेतुतानो काशीराजश्च विजवानो पूर्जीतकुंतीभोज शरपुंगव जु जु जुधामुष्च विक्रांतो उत्तमश्च वीरजवानों सौभद्रो द्रौपदयच सर्वे एवं महारथ दस हजार सैन्यवाहिनी का साथ लड़ाई करने का हिम्मत रखता है तो उसको बोलता है महारथ यहाँ विशेष कुछ नहीं है इसमें सेनावाहिनी में कौन कौन उपस्थित है इसका बारे में थोड़ा चर्चा किया कौन कौन उपस्थित है इसका बारे में डिटेल्स चर्चा किया हमारा श्रीला सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर जी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्रीला बलदेव विद्याभूषण श्रीधर समीपाद इन लोगों का टीका का जो अर्थ है गुरु रहस्य है इसको विचार करके खुला समाधान दिए हैं रसिक और रंजन टीका इस टीका में श्री सच्चिदानंद भक्तवीन ठाकुर भगवान का निजी जन कमल मंजरी राधारणी का इतना सुंदर समाधान दिए हैं कि जितना सारे टीका टिप्पणियां परो सबका जिस्ट लेकर भक्तमीन ठाकुर जी ने अपना इधर सुंदर समाधान दिए ये सेना का अंदर में जो जो है सब उसका नाम बताया और उसका बाद ये ये कौन बोल रहा है बोले संजय बोल रहा है लेकिन संजय रिले कर रहा है संजय किसको धितुराष्ट्र जी को रिले कर रहा है और यहाँ जो जो बात है ये दुर्योधन जी दुरोधन खोद द्रोणाचार्यों का पास आकर ये सब बोल रहा है सेना वाहिनी में कौन कौन है ये तो खुद दिखाई पड़ता फिर भी दुर्योधन ने ये सब धीरे धीरे इसको व्याख्या किए ये सब सारे हैं और इसके बाद एक बात बोल रहे हैं इसका व्याख्या हम ज्यादा नहीं किया सीधा है कौन कौन है युद्ध क्षेत्रों में दुर्योधन ने एक विशेष बात बोला इधर सात नंबर श्लोक के अस्माकाम तो विशिष्टा जे तिवेद हो द्व द्विजोत्तमो हे द्रोणाचार्य हो हमारा सम्प्रदाय में भी कम कोई नहीं है माने ये तो पांडवों का जो पक्ष है इसमें जारे सारे जो मेन मेन जो है प्रधान प्रधान नायक है उसका नाम उल्लेख किया अगर इसको देख के आचार्यों का मन में कोई थोड़ा बहुत ये भावना आ जाए कि बाप रे इस संप्रदाय में कौन कौन है ऐसे तो डर नहीं है वीर है फिर भी ये संप्रदाय में बड़ा बड़ा आदमी है ये सोच के अगर कुछ विचार में पड़ जाए इसके लिए पहले से ही दुर्योधन याद दिला याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अस्माकाम तो विशिष्टा जे तिवेद दियोत्तम हमारा संप्रदाय में भी कम कुछ कोई नहीं है हमारा संप्रदाय में देखो कौन कौन है बज नायका ममो सैन्यस संज्ञार्थम तानो वब्रिमी आपको ज्ञात कराने के लिए आपको याद दिलाने के लिए हम ये बोल रहे हैं कौन है भवान माना आप तो है ही है अकेला एक सौ आदमी का काम कर सकता है भवान भीस्म पर्णश् कृप्श समय अश्वत्थमाकर्णच सोमोदत्तीजयद्रथ अन्हव सूरा मद त्यक्त तो जीविता नानाशस्तपह सर्वे युद्धों विशारदा ये सब नाम एक एक करके बताया सो हमारा हमारा ये जो दल है इस दल का अंदर में ये सब है और ये लोग नाना शस्त्रों विषय में विसारद है अस्तोविद्या में बड़ा भारी निपुण है इसमें कोई संशय नहीं है बहुत बड़ा भारी भीड़ है हाँ, शस्त्र है नाना शस्त्रों नाना स... नाना शस्त्रोपहारण ना शास्त्रो न शस्त्र अश्वशस्त्रो सर्वेुद्धो विशाराधा दस नंबर श्लोक में एक विशेष है यहाँ दुर्योधन का बड़ा भारी ये गंभीर भी चिंता है अपरयाप्त तदस्मा बल रक्षितम् पर्याप्त तु इदम् एतेषा बल भीमा भी भीमाभिरक्षित परुक्त आप्याप्त कथा पर्याप्त शब्द जो है इसका माने क्या है इधर दुर्योधन बताया अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम अस्माकं हम लोगों का जो सैन्य है अपर्याप्तो ऐसे स्वाभाविक अर्थ जो है इसमें आता है कि पर्याप्त मान्य परिमाप के योग्य है अपर्याप्त तो परिमाप नहीं किया जाता यही तो माने होता है और यहाँ दुर्योधन का कहने का मतलब है अपर्याप्तम तमाकम बलम हमारा सम्प्रदाय में जितना सारे सैन्य है असंख सैन्य है असंख सैन्य दुर्योधन का मन का भाव है ये भाव अपर्याप्तम तद तो अस्माकम बलम रक्षितम्, भीष्म के द्वारा जो रक्षित जो सेनावाहिनी हमारा है बहुत है बहुत अनगणित अपर्याप्तम तू इदम ए तम बलम भीमाभिरक्षित पर्याप्तम और भीम के द्वारा जो रक्षित जो ये जो सैन्य वाहिनी है ये परिमित है अल्पो है ज़्यादा नहीं है आ, हमारा माने क्या होता है स्वाभाविक साधारण माने क्या होता है साधारण माने पर्याप्त माने यथेष्टो आचे कम नहीं यथेष्ट लेकिन इधर जो माने हैं वो हमारा जो सीधा समीपत क्या है तो ये जो है आपका अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम हमारा अनगणित बहुत असंख्य हमारा सेनावाहिनी है उसके तुलना में पर्याप्तम तु इदम एते सम बलम भी, भीमाक्षित भीम के द्वारा जो रक्षित सेनावाहिनी हैं ये तो परिमित है पर्याप्तों का अर्थ हो इधर क्या परिमित अल्प लेकिन स्वाभाविक रूप में यह पर्याप्त तो आज पर्याप्त तो मान्य जथेष्ट तो आज यहाँ ये नहीं माने हुआ तो अयनसुच यथा भागम अवस्थिता रक्षन भवन सर्वे ही अयनसुचु एक एक पोजीशन में एक एक स्थान में आप सब ठीक व्यवस्थित होके भीष्म जी पितामा भीष्मों को रक्षा करने का व्यवस्था करो बोले महाराज जी क्या बात हुआ ये भी कोई बात हुआ भीष्मों तो स्वयं महावीर है स्वयं अपने को आप रक्षा कर सकता है लेकिन दुर्योधन का क्या भाव है क्यों ऐसा आचार जो कोई ऐसा क्यों बताया जो अयनेशु च सर्वेशु यथाभागम अवस्थित जिसको जहाँ पजिशन मिला है स्थान मिला है वो जाएगा उपस्थित होके हर हालत में आप लोगों का कोशिश रहेगा भीष्म पितामह भीष्मों को रखा करना भवन तो सर्व एवही ही निश्चित रूपे आपका पहला कर्तव्य है क्यों भला पितामाहष्म जो है वो युद्ध तो बहुत करते हैं लेकिन ये पॉइंट है एक विशेष है जब पितमा विश्व जो प्रतिज्ञा है बाल ब्रह्मचारी हैं और सामने अगर कोई स्त्री शिखंडीय आ जाए तो पितामा विश्व युद्ध नहीं करे छोड़ देगा इस समय पितामा विश्व का कोई अनिष्ट हो सकता है इसलिए काम करो आप लोग जथा भाग में अवस्थित होकर भवन तो सर्व एवही सब जगह ठीक स्ट्रैटेजी में विनस्त होकर हर हालत में विचार करके हर वक़्त अटेंशन देना जो पितामह विश्व का कोई नुकसान ना हो जाए पितम भीष्मों को हर हालत में रक्षा करना है क्योंकि पितामह भिष्व चला गया तो ये कौरव का सेनावाहिनी जितना भी हो दुर्बल हो जाएगा इसके बाद जो श्लोक है उसमें अभी युद्ध शुरुआत होने जा रहा है इसमें सीनियर मोस्ट युद्ध के सबसे बड़ा है कौन पितमहाभिषो इसलिए पितमहाभिष् सबसे पहले संकोधनी करें, सबसे बड़ा पहले तत्सव संजय बल्च इधर हाँ बोल चैन वजन संज्ञयन हर्षम कुरुवृद्ध प्रतामह सिंहनाद विनोदच्चय शंखो दु प्रताप बल अतः पर प्रबल प्रताप सम्पन्न कुरुवृद्ध प्रतम भीष्म दुर्योधन आदि सब कोई का हृदय में हौसला बढ़ाने के लिए शक्ति बढ़ाने के लिए कोई चिंता नहीं है बहुत जोर से सिंगनाद करके अपना शंखों का अपना जो शंख है युद्ध क्षेत्र में शंख रहता है भेरी रहता है उसका धनी किया जोर से बजा दिया सेना बाहिनी में ब्यूगल रहता है बहुत सारे ये सब रहता है आ उसके बाद जो है ततः संख्याश्च पनवानों को गोमुखा स सहस अब सब सब्द, शब्दोस्तुमूल अभवत इसके बाद एक एक करके सभी आदमी ने धीरे धीरे अपना शख को बजाया अपना अपना जो धनी है उसको संकेत किया सारे ये सब संकेत मिलकर एक ऐसा एक धनी पैदा हुआ कि आश्चर्य सब शब्दोस्तुमूलो अभवक ये शब्दो तुमूल हो गया कैसे एकदम डरने का बात है ऐसा हो गया ततः श्तोर्यर्युक्त महति सनंदे स्थितो माधव पांडवश्चो ददमऊ शंख प्रधोदमतु और श्वेत हस्ुक्त जो विशेष रथ है ये रथ में सवारी होकर माधव हतत कृष्ण है स्वयं और उसमें अर्जुन भी है और ये लोग भी अपना संख्यत धनी किए हैं पाँच तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का जो संख्य है इसका नाम है पांचजनों देवोदत्तों धनंजय हो धनंजय अथ अर्जुन का शंख का नान है धनंजय ऐनंजय का शंख का नाम है देवोदत्म पौंडरम दत्मु महासंख्यम भीमकर्णा भीमकर्मा ब्रिकोदर ब्रिकोदर में अपना शंख को बजाया अनंत विजय विजय राजा कुंतीपुत्र जुधिष्ठिर एक एक जो व्यक्ति हैं सभी का अलग अलग संख्या है उसका नाम है इसका सब बताया गया नकुल सहदेव चुोषो मुनिपुष्पको सुघोष और मुनिपुष्पक नामक शखोदय यथाक्रमें नकुल और सहदेव सब धनित किए काश्य परमेशखंडी महारथ ध धृष्टोदुमनो विराट च सातकीीश्चपराजिता द्रुपदो द्रौपदिया सर्वश पृथ्वीपते है सौभद्रश्च महाबाहो संख्यानो दध्म पृथक बानो संख्यानो बहुवचन जितना सारे हैं उसका अलग अलग संख्यों का नाम नहीं बताया सौभद्र मैने सुभद्रा पुत्रो आर द्रुपदी का भी जो पुत्र ऐसा सारे ये सब क्या किया अपना पृथक पृथक शंख को बजा दिया इसके बाद संजय ना शंख को धनित किए सौ घोसो घोषो धातुरष्टाण हृदया व्यादरयत नभश्च पृथ्वी चो तुम लोगलो अब्याहुन्नय अनुन नययन ये ये जो शंक सब जो धनित हुआ तुमुल धरातल नभोतल धरातल और नभोस्थल प्रतिध्वनित होके धितोराष्ट्र का जो पुत्र है धातुराष्ट्र धितो राष्ट्र का पुत्र धातुराष्ट्र कुंती का पुत्र जैसे कौंती बोल रहा है धितुराष्ट्र का जो पुत्र है सब अन्याय का पक्ष में है स्वाभाविक रूप में जो अधर्म का पक्ष में है उसका अंदर में बल कम रहता है जो अधर्म का पक्ष में रहता है स्वाभाविक रूप उसका बल कम रहता है कि उसका उसका अंदर में एक डर रहता है कि हमने अन्याय किया इसलिए इधर इसका ही प्रतिध्वनि हुआ इस शब्दों में धृतराष्ट्रगण का हृदय विदीर्ण करने के लिए समुदत हुआ ऐसा करके संकोधनी हुआ पांडवों का तरफ से उसके बाद बता रहे हैं चल रहे हैं अभी कथा अथो अवस्थितानो दृष्टा धातुअष्टानो कपित ध्वज कपिधज कुपिध्धजा मने हनुमान जी का जो मूर्ति है और रथ का ऊपर इसलिए कपित ध्वज प्रवृत्वशास्त्र सम्पान प्रवृत्त शास्त्र संपाते धनुरुदम पांडव अथो व्यवस्थितानोदृष्टा जितना सारे सामने उपस्थित है युद्ध क्षेत्रों में धातु राष्ट्राणु का राष्ट्र का सारे पक्ष में जो है धीतु का पुत्र सब उपस्थित है सब जो है इधर कपिधज अर्थात अर्जुन प्रवृत्त प्रवृत्ति शस्त्रो संपाते अतः श्र वो जो शस्त्र है इसको चलाने का समय धनु उद्गम पांडव धनु को उत्थापन किया ऋषि ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम महीपते मही युद्ध क्षेत्र में सारे समुपस्थित है अपना भाई साला संबंधी सागे संबंधी सारे उपस्थित हैं अशी अर्जुन इसी समय में धनु को उठाया और धीरे अर्जुन ने बताया किसको बा अपना जो सारथी का रूप में जो अपना दोस्त है सखा है कौन है साक्षात कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को भगवान बुद्धि नहीं कर रहे सखा है सखा का सत कुछ भी हो सकता है वृंदावन का अंतकरण में श्रीदाम सुदाम सुबल इसका साथ कृष्ण का लड़ाई भी होता है खेलकूद भी होता है और जब कृष्ण पराजित हो जाता है सीधा मेनो सीधा पराजित हा जब श्रीदाम के द्वारा कृष्ण पराजित हुए हैं तो जय पराजय का एक तो पन था पन मतलब चैलेंज था जो पराजित होगा वो जो जो जय होगा उसको कांद में लेकर जाना पड़ेगा इतना इतना दूर तो सीधा ही न पड़ेगा सीधा कृष्ण का कांध में वो है हमको ले कांध में लेके पैर देके के इधर उधर बाड़ी दे रहा है कृष्ण का आ कृष्ण लेके चल रहा है तो ये सब संभव है प्रेम की द्वारा प्रेम की रास्ता अलग है और नीति की रास्ता अलग है प्रेम की रास्ता में सारे संभव है असंभव कुछ नहीं है तो यहाँ अर्जुन का साथ कृष्णों का सक्ष संबंध है जब भी ये ये जो संबंध है शख संबंध हो ये भी गौरव शख्य संबंध हो गौरव भाव है इसमें वृंदावन का माफिक भाव नहीं है गौरव शख्य संबंध अब ये जो है अर्जुन अभी भगवान श्री कृष्ण को ऑर्डर दे रहा है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ऑर्डर दे रहा है क्या ऑर्डर दे रहा है सेनायोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में औच्युत होच्युतो मेरा रथ को सेना का दोनों दो सेना का बीच में ले चलो देखो भगवान से कृष्ण को ऑर्डर कर रहा है हमारा सेना हमारा रथ को दो सेना का बीच में ले चलो ये संभव है दोस्ती है इसलिए अर्जुन वाचो सेनयर उभयर मध्य रथम स्थापय में उचित हे उचित हो उभय सेना का बीच में, में मेरा रथ को ले चलो इसका बात बता रहे हैं कि किस लिए ले चलो भले जावद जावद एतानो निरीक्ष अहम सब कोई को एकदम विचार करके हम देख ले कहाँ कौन है कैसा स्थिति में है जावद बल्कि जावद एतान निरीक्ष अहम जोद्धु जो जोद्धू कामान अवस्थितानो युद्ध करने के लिए जो मेरा सामने हैं जब तक हम एक एक करके विचार करके कौन कहाँ हैं ये ना देख लें कि किस से देख रहे हो बोले हम तो ये देखना जरूरी है कोई रया सहो यद्यव्यम अस्मिनो रनो समुदमे ये जो युद्ध उपस्थित हुआ है कुरुक्षेत्र का इसमें किस किस का साथ मेरा लड़ाई करना है कोई म्या सहो यध्यव्यम अस्मिन रनो समुदमे ये युद्ध युद्ध में।, में हमको किस किस का साथ लड़ाई करना है ये देखने के लिए जरूरी है कि हमारा रथ को आप बीच में नहीं चलो जोस्व मानम अवेक्ष अहम जो एथे अत्रो समागत युद्ध करने के लिए आज ये युद्ध क्षेत्रों में जो सामने आया धातु राष्ट्रों धातु राष्ट्र दुर्बुद्धे दुर्बोद्धेर युद्धे प्रिय चिकित्सा बहा चिकित्सा बहा भले जोत्सव मानन बेक्ष हम गण को हम देखें जो लोग ए, जो लोग एते जो जत्र समागत रहा जो आज यहां उपस्थित हुए हैं धृतो राष्ट्रों का पक्ष लेके जो दुर्ब जो धृतो राष्ट्रों का पक्ष जो है पक्ष में जो है वो तो दुष्टबुद्धि सम्पन्न है दुर्बुद्धिर आज युद्ध प्रिय चिकित्सा बहा वो लोगों का मंगल कामना लेकर जो आए हैं वो लोगों को हम देखना चाहते हैं अभी इधर संजय उवाचो इधर अभी संजय बोल रहा है संजय अभी रिले कर रहा है किसको अंधधुत राष्ट्र को बोल रहा है फिर से अब ये बात संजय का है संजय अभी अंधधतराष्ट्र को रिले कर रहा है क्या सारे पहले का बाद भी जब जुन बोला उसको भी हिले कर रहा है, है सारे संजय उवाचो संजय अभी प्रत्यक्ष बोल रहे हैं जो एवं उक्ता ऋषिकेशो गुड़ाकेशन भारत से नयेर मध्य स्थापय रथोतम ऐसा आदेश जब अर्जुन ने किए तो ऋषिकेश क्या किया गुरा केशन भारत सेनाभर मध्य स्थापित रथ तमम उत्तम रथ को ये दो सेना का बीच में लेके उपस्थित कर दिया अर्जुन का नाम एक एक जगह एक एक किस्म का पड़ा है आप देखोगे कभी अर्जुन को सब्बुसाची बोला गया कभी अर्जुन को गुड़ाकेश बोला गया कभी कौंतो बोला गया एक एक समय एक एक नाम लेकर अर्जुन को संभाषित संभाषण किया गया हर नाम का एक एक अर्थ होता है सब्यसाची मतलब जिसका दो हाथ समान चलता है उसका नाम है सब्यसाची गुड़ाकेश मतलब जो निद्रा को जय किए हैं उसका नाम है गुड़ाकेश एक एक सब कुं कुंतो जो बोला इसका नाम है कुंती देवी का पुत्र है उसके अलावा ऐसा करके एक एक शब्दों अर्जुन का लिए व्यवहार किया गया भी संजय कह रहे हैं अभी भी संजय का संजय उवाचो जो एवं उक्तो उक्त ऋषिकेशो गुड़ाकेशन भारत सेनोर उभय मुद्दे स्थापित रथोत्तम भीष्म्रोणो प्रमुख सर्वेशाचो महीक्षित उबाचो पार्थो पश्विता समवितानो समान इति थी भीष्मो द्रोणों प्रमुख सर्वे चो महीम बड़ा बड़ा बीज योद्धा जो है भीष्मो द्रोणों सब ये जो सामने हैं ये सब दिखा कर उवाचो कृष्ण कह रहे हैं कि पार्थो पश्विता समवितानो समितानो इति सामने देखो कुरु का पक्ष में कौन कौन उपस्थित है देख लो आप करके आगा का पालन की पालन कर रहे हैं उसके बाद संजय का कहना चल रहा है संजय जो देख रहा है वो कह रहे हैं तत्रपशत स्थितान पार्थो अथो नित महानो आचार्य मातुलानो मातुलो भातृण पुत्राणो पौत्राणो सखिंस तथा ससुरानों, सुद शैव सेनयो रूहयो रोपी सब जगह में बहुवचन व्यवहार किया है क्योंकि पांडव अब कौरव कौरव वंश तो विशाल है उभय पक्षों में जो स्थित है सब उसमें यहाँ आचार्य आनो बहुवचन व्यवहार किया मातुल मातुल पक्षों का क्योंकि उसका पक्ष में बहुत सारे सागे संबंधी मातुल बहुत होते हैं एक मातुल नहीं है भातृणों भातृसावे संबंध लगता है बहुत सारे हैं पौत्राणों ये भी है क्योंकि पौत्राणु मैंने ये जो शब्द बिया सब बहुवचन व्यवहार ब्या, किए हैं शौकीणों अर्थात बंधु शब्द सब बंधु सब है श्सुराणों श्सुर मैंने एक व्यक्ति का श्सुर हो तो ससुर लेकिन बहु व्यक्ति शादी तो भूस सब वो लोग भी उपस्थित है सब ससुर लगता है सब एक जिसका जिसका वो ससुराणों सुद स्टैब जो लोग एक दूसरे का मंगल चाहता है सुहृद स्टैव सेना और उभयरूपी उभय सेना का अंदर में ये संबंध जो एक एक करके बताया ये संबंध में सारे बहुवचन व्यवहार किया क्योंकि हर पक्ष में ये तो बहुत सारे हैं इसका साथ इसका शादी हुआ तो ससुर हुआ इसका था इसका साधु शुरू हुआ ऐसा करके बहुवचन सब व्यवहार किया अभी बात यह होता है कि संजय कह रहे हैं कि तानों समीक्षो ये सब देखने का बात सौ कौन ते हो सर्वाणो बंधुनो अवस्थितानो जब अर्जुन ने सामने देखा कि सारे सागे संबंधी बंधु आत्मय परिजन उपस्थित है कृपया परया विष्टो विश, वि, मैंने विषिदम ईदम अवृत और तो विषन्न हो गया कृपया कि पर्याविष्टो कृपया पर्याविष्टो इतना उसका अंदर में भाव आया कि ये तो सब सब सगे संबंधी है रिलेशन है तो इन लोगों का साथ मेरे को जुद्दो करना पड़ेगा कृपया किपया ही बोले किपा भैतोर किपा दया ये दो शब्द किपा हो लो दूसरे का अवस्था देख के बिगलित हो जाता और दया मतलब उसका जो चीज का अभाव है जिसका लिए उसका कष्ट का उपस्थित कष्ट उपस्थित हुआ उसके हटाने का प्रयत्न इसको दया जिसका अभाव है तुम्हारा पास दया हुआ उसको देने के लिए जाए दान दया आर कृपा बंदव अंदर में एक एकटो तो मश ऐसा भाव है विगलित हो जाना दूसरे का कष्ट को देखे तो ये अर्जुन वाचा भी अर्जुन कह रहे हैं कि दृष्टम सज्जन कृष्ण जुजुस् समवस्थिता मम गात्री मुखंच पिछुष्यति अर्जुन अभी अर्जुन वाचो संजय का कहना समाप्त हुआ और संजय तो अंध राष्ट्र को रिले करते ही हैं सब सारे बात अभी इधर जो कहना है कि अर्जुन कह रहे हैं दृष्टि मानो ये सब देखकर कर सज्जनानो ये सब अपना परिजन को देखकर कर हम क्या करें जुजुस्सानो समुजुस्सानो समविस्थितानो ये युद्ध करने के लिए जो सामने आए हैं सब सज्जन हैं हम क्या करें सिदंती ममगात्राणी हमारा तो हा ऐसा हालात हो गया हम क्या करें सिदंती ममगात्राणी मुखन च परिशिष्यती जब एक चीज देख के उसका अंदर में डर होता है अच्छा नहीं लगता क्या करे इच्छा नहीं हो रहा है तो पूरा एकदम शुष्क हो गया जवान कंठों मुंह पूरा सूखा पड़ गया अरे बाप रे अर्जुन कह रहे हैं कि हे है कृष्णो ये सब आतीय परिजन के साथ युद्धोविलास से भैया युद्धोविलास से होके जब सामने आए हैं इसको देख अंग प्रतंग हमारा अवस होते रहता है हमलाता हमारा शरीर का एक अंग प्रतंग चलता नहीं विवश हो गया हमारा क्या करे हमारा मुख भी परिशुष हो परिशुष अर्थात मुख भी शुष्क हो होते रहता बेपतुष्च शरीरे में रोमो हर्षस्व जायते और शरीर कांप रहा है आ पूरा लमकूब जो है एक एक रोम रोमो हर्सो रोमांचो हो रहा है जायते और गांडिबम सृंग सते हस्ता परिजते और हाथ से हमारा जो गांडीपधारी है हम ऐसा उठा लेते हैं हम गांडीप को गांडीप हमारा अभी पकड़े रहे ऐसा हिम्मत नहीं है हाथ से निकल जा रहा है गांडी पति तो हो रहा है आर जो चावड़ा हमारा शरीर का जो चामड़ा है तक चैव परिध हमारा शरीर में जलन हो रहा है अब हम क्या करें अब इधर अर्जुन का जो हालत है इसका बारे में बहुत सारे टीकाकार बहुत सारे चीज बोला है इसका बारे में काल चर्चा करेंगे अभी दो एक श्लोक बोल के अभी समाप्त करेंगे न चौ सकनमी अवस्था तुम च में मनहा निमित्ता च पश्यामी विपरीतानी केसवा न चौ सकनमी अवस्था तुम हम ये हम इतना अर्जुन तो वीर है फिर भी कह रहे हैं कि न चौ सकनमी अवस्था तुम हम सामने ये सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं है न चौकनमी अवस्था तुम सामने रहने में असमर्थ है हम भ्रमति व चौमे मनाहा हमारा मन जो है भ्रमित होते रहता है भ्रमित हो रहा है निमित्त आनी चपस्वामी विपरीत के सब सबहे के सब बड़ा विपरीत निमित्त तो बहुत सारे विपरीत भाव विशिष्ट लक्षण दिखाई पड़ता है उसमें मेरा मन बड़ा दुर्बल हो रहा है हमारा संभव नहीं है क्या करें हम नौ चौ श्रेयो अनुपस्वामी हत्या सज्जनों माहवे न कांख्य विजयम कृष्णो न च राज्यम च हम ये युद्धों के द्वारा कोई मंगल वास्तव होगा ये नहीं हम देख रहा है न चौ श्रेयो अनुपस्वामी ये युद्धों का पीछे कोई मंगल नहीं देख रहा हूं मैं न चौ श्रेय अनुपस्वामी हत्या सज्जनो माहवे ये सज्जन परिकर जो हमारा सज्जन बांधव इसको हत्या करके कोई बंगल होगा ये तो मेरा लगता नहीं नौ कांखे विजयम कृष्ण नौ चौराज्यम सुखा नि चौ हमको विजय नहीं चाहिए हमको राज्य सुख नहीं चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए राज्य सुख नहीं चाहिए बोला राज्य सुख हमको नहीं चाहिए हमको विजय नहीं चाहिए विजय किस लिए होता है भले विजय इसलिए सुखदायक है कि विजय होने का बाद राज्य सुख मिलता है लेकिन राज्य सुख किसको लेके होगा राज्य सुख जिन लोगों को लेके होता है वो लोग अगर मारा जाए तो राज्य सुख किस काम का है कोई अगर धोनी कोई अगर ललची आदमी बहुत धन दौलत का पीछे पड़ा है उस आदमी को अगर आप उठा के दीपांतर कोई ऐसा दीप में ले जाओ जो जगह चाड़ो और पानी और बीच में थोड़ा दीप है उसमें पहाड़ है कुछ नहीं है उसमें अगर आप खाने का भी व्यवस्था कर दो और उसमें उसका साथ करोड़ों करोड़ों रुपया का संपत्ति भी दे दो वो दीप में लेकिन एक भी आदमी नहीं है तो वो क्या वो संपत्ति लेगा मेरा बात समझा नहीं बहुत सारे धन दौलत दे के ओ एक दीपांतर में उसको दे दो जिसमें कोई आदमी नहीं है और खाना पीना का थोड़ा थोड़ा दे दो तो वो क्या रहेगा वो रहेगा नहीं किसी लिए इसका ही उत्तर उपनिषद में बोला उपनिषद में इसका सूत्र आत्मा व अरे दृष्टभ स्वतभ्य निधि उपनिषद में बताया गया आत्मा का लिए आत्मा का लिए ही एक दूसरे का प्रिय होता है आपका बेटे का अंदर में आत्मा है इसलिए आपका प्रिय है आत्मा नहीं रहने से तो, तो प्रिय नहीं होगा कोई के प्रिय रहता है ये जो धन दौलत है माल खजाना धन दौलत राज्य राजधानी धन दौलत माल खजाना राज्य राजधानी जो कुछ भी है उसके चारों ओर अगर कोई नहीं रहे एक भी आदमी तो राजा राजा कब बुलाया जाता है प्रजा ही अगर नहीं है तो राजा किस काम का एक भी प्रजा नहीं है तो राजा होगा राजा बोलेगा हम क्या काम का इसलिए श्रीमद भागवत जी महापुराण का जो स्कंद पुराण को का महात्मा जो म, जो महिमा जो हम बताते हैं इसमें आता है एक बात जो उधर हमारा ब्रजधाम में अथवा मथुरा में राजा किया गया किसको बज्रुनावो को को बजरू नाभ को राजा किया गया लेकिन बजरू ने प्रश्न किया ये आप मेरे को जो राजा बना रहे हैं किस लिए क्या काम का हम क्या करें यहाँ तो कोई प्रजा नहीं है क्योंकि वृंदावन भगवान से कृष्णो जाने के बाद सुख के द्वारा अभिभूत होकर सारे आदमी चला गया इसलिए इधर भी एक क्वेश्चन आता है जे अभी ये जो हमको जो आप मथुरा का राजा बना दिया ये तो चारों जंगल है कोई नहीं है हम राजा किस बात का हम क्या करें इसका उत्तर जब भागवत का चर्चा होगा तब हम करेंगे इधर भी देखो अर्जुन भी ये बात को खोल रहे हैं ये जो बात जो जुक्ति हमने दिए हैं इसी को ही क्लियर कर रहे हैं व्याख्या कर रहे हैं नौच चौ श्रेय अनुपस्वामी हत्या सज्जन एवं माहवे नौकांखे विजय विजय कृष्ण नौच चौ राज्यम सुखानी छ जिन आत्मय परियन के लिए राज्य राजधानी संपत्ति उसका कोई वैल्यू है अगर वो लोग ही नहीं रहा तो ये किस काम का हमको नहीं चाहिए किंग नो राज्य नो गोविंदो किंग भोगोर्जीवितें वैसा अर्थ कांखितम नो, नो राज्यम भोगहा सुखानी च जिसके लिए राज्यों राजधानी भूख संपत्ति जरूरत है वो अगर नहीं रहे तो ये भोग भोग क्या करें हम तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं सक्ता धनानी च ये सब तो अपना प्राण को देने के लिए उत्सर्ग करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आया है आचार्य आचार्य पिता पुत्राह तथई तो बच पितामह मातुला ससुरहा पौत्रहा साहा सा, संबंध न स्तथा इतानो नुम इच्छा मी न तो मधुसूदनों अगर ये लोग हमको मार भी डाले फिर भी हमारा इच्छा नहीं कि ये लोगों को मारे क्योंकि सब मातु संबंधी सब अपना आदमी आचार्यो पितरों पुत्राणु स्वै पिता मा हाँ, भी व्याख्या किया ये लोग ये लोग अगर हमको मरना चाहे तो अच्छा है हमको मार डाले किंतु तो हम इसको मारना नहीं चाहते इन लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ न हम तुम इच्छा मी घ तो ओ मधुसूदन हे मधुसूदन हम हाँ अगर मारा भी जाए फिर भी ये लोगों को मारना नहीं चाहता है ओपी त्रैलोक को राज्य सहेत हो किम मही कृते अगर त्रिलोक का राज्य स्वर्गमत बदल का हमको दे दो फिर भी हम ये लोगों को मारना नहीं चाहता और पृथ्वी पते पृथ्वी का जो जो संपत्ति है पृथ्वी का किंग नो वहीं पते पृथ्वी का लिए हम क्या करें पृथ्वी क्या कहना है तीन लोग का अगर भूख सम्पत्ति हमको दे दो राज्य राजधानी फिर भी हम ओपी त्रैलोक राज्य सहेत हो किंग नु महीं पृथ्वी के लिए क्या मही कृत्य पृथ्वी के लिए क्या है? हम किसी हालत से मारना नहीं चाहता निहतो धातु राष्ट्र नो न प्रति ही स्वाद जनादना धीत राष्ट्र पक्ष का साब इसो को मार के नौ मैने आत्मा का हम लोगों का कि क्या मंगल क्या प्रीति होगा कोई आनंद होगा अंदर में कुछ मंगल नहीं होगा इसलिए हम मारना नहीं चाहते आज इस तक रहे पैंतीस नंबर श्लोक तक काल चर्चा होगा बांछा कल्पतुर्वश्य कृपा सिंध बच्च पति तान पावन भ्यो वैष्णवी भ्यो नमो दूसरा नंबर जो अध्याय है उसमें से बहुत सुंदर चर्चा ज्ञान का व्याख्या होगा इधर तो मोह प्राप्त हुआ अर्जुन इसका व्याख्या है ये थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है और सेकंड जो दूसरा अध्याय है दूसरा अध्याय बड़ा तत्वज्ञान विचार आसबेंगे